युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार सज्जनों इसी उद्देश्य से, से प्रेरित होकर मैं आपके सामने आया हूं और आरंभ में ही यह प्रकट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी दल या विशिष्ट सम्प्रदाय का नहीं हूं सभी दल और सभी संप्रदाय मेरे लिए महान और महिमामय है मैं उन सब से प्रेम करता हूं और अपने जीवन भर मैं यही ढूंढने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि इनमें कौन कौन सी बातें अच्छी और सच्ची हैं इसीलिए आज मैंने संकल्प किया है कि तुम लोगों के सामने उन बातों को पेश करूँ जिनमें हम एक मत हैं जिससे कि हमें एकता के सम्मिलन भूमि प्राप्त हो जाए और यदि ईश्वर के अनुग्रह से यह संभव हो तो आओ हम उसे ग्रहण करें और इसे सिद्धांत की सीमाओं से बाहर निकालकर कार्य रूप में परिणत करें हम लोग हिंदू हैं मैं हिंदू शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूँ और मैं उन लोगों से कदापि सहमत नहीं जो उससे कोई बुरा अर्थ समझते हों प्राचीन काल में उस शब्द का अर्थ था सिंधु नदी के दूसरी ओर बसने वाले लोग हमसे घृणा करने वाले बहुतेरे लोग आज उस शब्द का कुसित अर्थ भले ही लगाते हों पर केवल नाम में क्या धरा है यह तो हम पर ही पूर्णतया निर्भर है कि हिंदू नाम ऐसी प्रत्येक वस्तु का द्योतक रहे जो महिमा हो आध्यात्मिक हो